और बहनों आज भाद्रपद की द्वादशी है और कृष्ण पक्ष की वही दिन रेठिया के नाम से पहचाना जाता है और गुजरात में मानी कच्छ में काठियाबाद में गुजरात में वहाँ ये रेठिया के नाम से समझी जाती है और उस वक्त लोगों को लोगों का ध्यान रेटिया की ओर मानी चरखा की ओर और, और चरखा के इर्द गिर्द में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 का ध्यान इस ओर खींचा है एक मैंने सुना तो यहां के अखबारों में तो आ गया होगा पहले <coughs> लेकिन मेरे ध्यान पर तो वो चीज कल आ गई वो क्या है कराची में हमारे मंडल साहब हैं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 ने पाकिस्तान के प्रधान मंडल में स्थान दे दिया है उन्हीं की सूचना से एक अभी बन गई है उसमें दूसरे दो तो जिनका नाम मैं भूल गया वो शरीक हो गए हैं के सब शहीक हुए ऐसा तो उसमें नहीं खोलता है लेकिन वो तो दो हुए तो भी क्या एक हुए तो भी क्या लेकिन वो सर्कुलर तो निकल गया क्या है तो जितने हैं हैं में रहते हैं, उनको एक पट्टी रखनी चाहिए हाथ पर वो पट्टी में ऐसा दिखा जाएगा कि ये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 उसको पीछे आखिर में इस्लाम ही कबूल करना है ऐसा नतीजा आ जाता है मेरे नस्ली को भयंकर नतीजा है एक आदमी दिल से वो ही सच्ची चीज से ऐसा मानकर इस्लाम लाता है तो कोई भी धर्म कबूल कर लेता है तो उस पर तो तो मैं बलिहारी कहूँगा तो सबको हक है आज मैं अपने को सनातनी हिंदू मानता हूँ कल उसको ऐसा लगा कि सनातन हिंदू धर्म में है क्या तो तो बहुत बुरा बड्डा है और सी चीजें ऐसी है कि जो मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ लेकिन क्रिश्चानिटी वो तो एक बड़ी भारी बात है इसलिए मैं उसको कबूल करूँ उसको तो कौन उसमें रोक सकता है मेरी दिल में तो तो कोई लालच नहीं है तो मैं हो स्थिति तो स्थिति को मैं और आर्थिक या तो कोई भी दुनिया में स्थिति है उसको मैं दुरुस्त करूंगा <coughs> वो तो मैंने <coughs> अपने ईश्वर के साथ हिसाब निकाल लिया और ध्यान दिया कि मुझको ख्रिस्ती बनना है तो पीछे सारी दुनिया मेरी मुखालत करे तो भी मैं तो वही रहूँगा ये हाल मैं दावे से कहना चाहता हूँ तो क्योंकि मैं तो हरिजन बन गया हूँ अछूट बन गया हूँ उनका हृदय में मैंने प्रवेश कर लिया है मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में वो हाल आज एक भी हरिजंद का हो नहीं सकता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 और उसको मारो तो मारो तब तो वो अगर अपना धर्म का अभ्यास नहीं किया है तो भी अपने धर्म पर वो कायम रहा क्योंकि उसके दिल में ऐसा है वो धर्म का मानी यह है कि जो उसने धारण किया उसके लिए वो अपनी प्यारी जान दे देगा। पैसे तो एक एक अपनी मुठ्ठी में मेल भरा है तो उसमें क्या है मेल को आज निकाल दिया तो निकाल दिया तो न पैसे के कार...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 अभ्यास करे वो चाहे लेकिन अगर एन मौके पर मैं उस चीज को छोड़ देता कोई भी कारण तो मैं हिंदू नहीं हूं ऐसा सबको कहने का अधिकार हो जाएगा इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमारे यहाँ ऐसे हरिजन नहीं है कि जो समझ बूझ वो अब धर्म का त्याग करेगा ऐसे हरिजन काफी बड़े हैं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 लेकिन उस उसकी महिमा बंगाल में बहुत अधिक है मैं तो रहा हूँ बंगाल में इसलिए मैं जानता हूँ लशेरा की क्या कीमत मानी जाती है तो वो त्योहार आता है और ठीक दो दिन के बाद बकरी ईद आती है बकरी ईद का तो कोई नहीं जानता है हिंदू कि जब बकरी आती है तब हिंदू मुसलमान में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 उगाने के ही दिए उगसाने के ही दिए तो ऐसा करें दशहरा में दशहरा में हम बहुत चीज कर लेते हैं यहाँ भी सब जगह पे और बाजा तो बजने का ही उस वक़्त भजन कीर्तन तो होने का ही है सजावट सबकी की, की मर्दों की सब होने वाली है नए कपड़े पहनकर गाड़ी पर कोई सवार होंगे कोई घोड़ों पर सवार होंगे वो सब करेंगे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 एक दूसरों को को गुस्से में लाने के लिए ऐसी चीज कोई ना करे कि जिससे सामने का आदमी गुस्से में आ जाता है बगैर ऐसे सबब से आज हम गुस्से से भरे और गुस्से में जब आ जाते हैं तो एक की दस बना लेते हैं ऐसा तो यूं भी बन जाता है तो पूछे ऐसे मौके पर हम क्यों करें एक तीसरी बात मैं लेना चाहता हूं कल का दिन है वो जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह मनाने का है यूं तो सत्याग्रह चल रहा है आज हमारे भाइयों का केश वो यूनो के बाहर चला गया है तुम्हारा तो सब चुनाव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 वहाँ इरादा कर लिया कि कल से होगा करें लेकिन उसकी शर्त का तो पालन करें मेरे पर तार आ गया है तो वहाँ जो तो तो आखिर में हिंदू मुसलमान सब और उसमें ख्रिस्ती भी पड़े हैं फारसी भी पड़े हैं वो सब वो सब हिंदुस्तानी माने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक एक नाम से माने जाते हैं दूसरे दूसरे नाम से सब हिंदुस्तानी है और सब पर एक ही कानून है सब पर वही जाए, सब पर वो वो काला निशान तो पड़ा ही है उसके उसकी उसके उसने आंख पर वो लिखा है साइको लिखते तो नहीं है लेकिन ऐसा है इस तरह से वो सब रहते हैं तो उनको मिलजुल कर ही सामना करना है तो चल रहा है सत्याग्रह उसमें भी वो रूप पड़े हैं तो मुझको इसका तो कोई है ही नहीं कि वो न करें उनको हक है लेकिन हक तो तभी हो सक सकता है कि वो जो चीज चलाते हैं वो सच है और वो उसमें अहिंसा को ही इस्तेमाल करते हैं। उसमें कभी कोई बेचा बात या तो बेचा काम तो हो ही नहीं सकता है तब वो सत्याग्रह नहीं हुआ सत्याग्रह वो कभी दुराग्रह तो बन ही नहीं सकता है ऐसी जो कठिन शर्तें हैं उस शर्तों का पालन करते करते हैं। वो लोग अपने मान के लिए हिंदुस्तान के मान के कारण वो लड़ना शुरू कर दें तो मैं कहूँगा उनको उनको हटे ही है मैं क्या कहने वाला था कि तो ईश्वर उनको हटे दे मैं तो यही कहूँगा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 और वही सत्याग्रह इसी शरण का पालन से हमने शुरू किया तो अभी दुनिया कहती है के हमारे कहने की के कोई जरूरत नहीं रहती है कि वो सत्याग्रह हमने चलाया हिंदुस्तान में उसमें पीछे बड़ी बुरी बातें तो कर लेते हैं चालीस करोड़ में वो दूसरी बातें लेकिन इसकी वजह से हमको आजादी मिल गई हमेशा आजादी पाते हैं तो वो का युद्ध होता है और पीछे जो हमारा सामना करता है उसको शिकस्त मिल जाती है और पीछे हम उसमें जीत जीत गए हैं ऐसा कहते तो तो हार का सोड़ा हो जाता है हमने तो ऐसा सौदा ना किया हार की बात नहीं थी अंग्रेज ने अंग्रेजी हकूमत ने अपने आप यह काम किया पीछे हेतु मलिन था और ऐसा था उसमें तो मैं तो कभी चाहता ही नहीं वो मैं क्यों चाहूं अच्छा काम है उसको मैं अच्छा काम स्वेच्छा से करते हैं तो मैं कहूँ कि स्वेच्छा से किया उसमें एक एब तो रह गई है वो दोष तो ये है कि हिन्दुस्तान के दो टुकड़े बन गए और दो हुकूमत और दो हुकूमत भी एक आज तो एक दुश्मन जैसे बन गई न हो न नह रहे और कभी आपस आपस में लड़ाई न करें लेकिन ऐसा सामान बन रहा है आज हिंदुस्तान में कि जिससे मैं कोई समझ नहीं सकता हूँ क्या होगा लेकिन है हमको समझ मिल जाए और हम समझे इससे तो हमारा मुल्क को हम हार बेचेंगे दूसरी बात तो हारने की छोड़ दो लेकिन मुल्क को हार बेचना धर्म की बाजी है उसको कमाकर बेच जाना ऐसा समझ कर, ईश्वर सबको ज्ञान दे और पीछे हम सीधे हो जाएं तो बड़ी तो अच्छी बात है नहीं होते हैं वो धब्बा उस सतन को लग जाता है इतना तो मुझको ऐसा ही क्योंकि वो ऐसे दो तो प्रतिस्पर्धी हुकूमत एक एक एक ही एक ही संस्थान में कैसे रह सकती है वो मेरा जेन नहीं सब कबूल करता है लेकिन उसको दोहराने से हमको फायदा क्या है मैं तो इतनी ही बात जो मैं कहना चाहता था आपको कह दी इससे हमारा काम काफी हो जाता है लेकिन ये मैं कहूँ मैंने कही तो ये चीज तो उस सिलसिले में कह दी है ना कि साउथ अफ्रीका के लोग जो पड़े हैं